का चल रहा था अभ्यास का वर्णन कर दिए थे दोस्त लोगों के द्वारा चित्त सूक्ष्म जैसे जैसे जैसे अहम आदि जो अंत की वृत्तियां हैं उनका विलय की वजह से सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है स्वच्छता को प्राप्त हो जाता है तावत तावत निजानंद अभिव्यक्त बहुवी वैसे वैसे निजानंद का वास्तविक व्यक्ति होती है इति अनुमान क्या क्या अनुमान है वो त्रय प्रयोग अयमत्र प्रयोग अहंकार संकोच विशेष विशिष्ट क्षणेश द्वितीय क्षण पक्ष अहंकार का संकोच हुआ है संकोच आप साधना कर करने लगे हो अहंकार का संकोच होने लगा उनमें आदि क्षण को हम दृष्टांत बनाएंगे जब अहंकार आपकी थोड़ी कम हुई तब जो आनंदन अनुभव हुआ और उसको हम दृष्टान्त बना लेंगे और द्वितीय क्षणों को पक्ष बनाएंगे उत्तर उत्तर क्षण आनंद और बढ़ता है ब्रह्मांडीय अनुभूति होती है जितनी आपके अहंकार घटती जाती उतनी आप आनंदमय में डूबते जाते और जितना अहंकार बढ़ते जाता है आज उतनी ही परेशानी में डूबते जितने अहंकार वाला होगा उतना अहंकार को मेंटेन करने उसको महामंडलेश्वर कर? कहीं भी बैठ नहीं सकता कहीं जा नहीं सकता अकेला अकेले अकेले घूम रहा है लोग तो चढ़ाएंगे उससे चार दो चाहिए चेढ़े एक आसन लेके चलना पड़ेगा नव पार्वती होना पड़ेगा अरे मुसीबत है ना वो, वो पद के अहंकार कर लिया तो मुसीबत ही मुसीबत अब शंकराचार्य माँ बाप देखो उसका और मुझे लगा है सोने का सिंघासन होना चाहिए बड़ा गाड़ी होना चाहिए बीस पंडित होना चाहिए पीछे नहीं कितने लफड़ा है जितना बड़ा पद के अभिमान करो अहंकार करते जाओ उतनी ही ज्यादा इसलिए कहते हैं जितने अहंकार घटाते हैं जाते वास्तव में ऐसा मिथ्या है ना कि मिथ्या वास्तव में अहंकार करके फा क्या है मिथ्या की और वैराग्य संयुक्त और अहंकार जितनी आप घटा लो उतना आप चित्त आनंद में रहता मस्त इसे कहते हैं वो जो द्वितीयधी क्षण अहंकार को तो घटाया गया जब पहली बार आपने जो घटाया जो थोड़ा आनंद आया अरे एक, एक बबाल हट गया एक टेंशन दूर हो गया जब तो पहला टेंशन दूर हुआ तो जो आनंद थी वो हमारा दृष्टांत है उसके बाद और टेंशन घटते गया अहंकार घटते गया तो उत्तरोत्तर आपका आनंद बढ़ेगा ना वो द्वितीयधी क्षणों को पक्ष बनाना वही कह रहे हैं अहंकार संकोच विशेष विशिष्ट क्षणेश अहंकार का संकोच विशेष विशिष्ट क्षणों अनेक क्षणों को घटाते आ रहे हो आप उनमें से द्वितीय क्षण पक्षी क्या होगा सब सुरुष्मा क्षण अधिक निजानंद आविर्भावान क्षण कैसा है अपने पूर्व क्षण में आविर्भूत आनंद की अपेक्षा से अधिक आनंद वाला है अहंकार संकोच विशेष युक्त का क्योंकि अहंकार के संकोच विशेष युक्त काल वाला होने से दृष्टांत क्या होगा अहंकार संकोच युक्त आदि क्षणवती ये आनंदी मीमांसा में इमाम सामी यही है ना उत्तरोत्तर उत्तर आनंद बढ़ते जाता है वहां पर विवेक और वैराग्य बढ़ रहा है मिथ्यात्व के ज्ञान बढ़ते जाता है इंद्राद्य में अहंकार है इसे वो फंस जाते बेचारे दुखी भी रहते ब्रह्म में नहीं होता क्योंकि ब्रह्म हमेशा मस्त रहता है परमानंद उसके पास है क्योंकि उसको पता है सारा क्या खेल चल रहा है इसे जब भी कोई कंप्लेन लेके पहुंचते है तो हाँ आओ मस्त रहता हाँ, है हाँ ठीक है ठीक है बोलता अच्छा तुम्हारी समस्या है चलो कृष्ण के पास चलो <laughs> उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता ब्रह्मा जी कभी दुखिया परेशान होता नहीं सकते <laughs> कहीं भी पुराणों में नहीं आता कि ब्रह्मा घबरा गया ये हो गया वो हो गया इंदिरादी में सब आता आपने देखा होगा पुराणों की कथाओं में इंदिरा जैसा परेशान दुखी बहुत रोते दुखी होते हैं छिपते हैं ये सब आता है कहानी मारपीट खाया हो तो दबा दिया गया ये सो क्या क्या होता है लेकिन ब्रह्मा जी के बारे में कभी कुछ क्यों राक्षसों के बाप है ना वो दो है। है, है। इसे दोस्तों का सब चौते पिताजी हैं पिताजी इसलिए कोई इसको परेशान तो करते ही नहीं होंगे सबके पर पितामा है ना वो सबका पितामा है सबके दादाजी बोलिए तो इसीलिए सब परेशानी नहीं करते मस्त रहता है कोई भी आते सब दृष्टिकोण समान रूप व्यवहार कर सबको उपाय बता देता है ठीक तुम ये करो तुम वो करो तो अहंकार संकोच विशेष युक्त काल होने से और दृष्टांत के लिए आदि क्षण में जब अहंकार को पहली बार आपने घटा करके अनुभव किया उस अनुभूति में जो आनंद हुई थी वह आनंद दृष्टांत बना लिया बुद्धि सौक्ष्मे से कोषा बुद्धि कब तक सूक्ष्म करते जाना है अहंकार घटाते कैसे जाना है इसी क्या अवधि है यदि आकांक्षा साक्षात्कार पूर्ण ब्रह्मानंद साक्षात्कार होना ही इसका अवधि है तब तक अहंकार घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ तब तक, तक पूर्ण रूप में अहंकार का अनुभूति ना हो पूर्ण ब्रह्मानंद का अनुभूति हो जाए तब अहंकार अपने आप खत्म माना जाएगा सर्वात्मना विस्मृत है सूक्ष्मता परमा अम्रजे निद्राह तथो दे सर्वात्म विष्णु का सन सब तरह से आप अपने आप को भूल गए मैं हूं बैठा हूं यह भी मालूम नहीं अपने अहंकार शून्य हो रहा हो चिंतन करते करते अहंकार की मिथ्यात्व संसार के प्रति वैराग्य से युक्त कर अहंकार की मिथ्यात्व के द्वारा अहंकार को नष्ट करते जा रहा हूं अहंकार विहीन होते जा रहा हूं तो भी अहंकार होने वाला मैं हूं यह भी भूल जाता है भूल सो परमाम वास्तव परम को हुआ। कैसे पता चला? कहते भू सोता वह अहंकार का लय नहीं हुआ है अहंकार का नाश हो चुका है अतवाद्रा नहीं निद्रा में क्या होता है आप धीरे धीरे यू लुढ़क जाते हैं वो में फर्क है दोनों में अहंकार का घटना अहंकार का सोना दोनों में अंतर है भले कोई कहे कि मैं सोता नहीं देखने वाले को मालूम है तुम सोरे की नहीं सो रहे हो आपको नहीं पता जब आप सोरे की नहीं सो रहे पाठ में लेकिन देखने वाले को मालूम प्रदेश हो गया क्यों आप जैसे उठ के बाहर आ रहे हो पता लग जाएगा न से आप क्यों करके आ रहे हैं इसमें मन मैं इसलिए ना निद्रा इसे ने का आनंद ऐसे खुद को मालूम नहीं होता में सचिव लेकिन वो जो अहंकार है वो सुषिप्ती के समान मत समझो वहा अहकार लय नहीं हुआ है इसे निद्रा नहीं है नो पते इसे देखो लुढ़कता नहीं है नीचे की जाता नहीं है इधर जा रहा है उधर जा रहा है तो मतलब समझो रहा है अहंकार का विलय इधर उधर नहीं हो रहा है तो समझो कि बैठा है सीधा और अहंकार नहीं है और परमानंद की अनुभूति हो रही तो वो समाधि है। क्योंकि नींद ऐसी चीज है आप एक गर्दन को सीधा होने नहीं देगा जैसे नींद आगे बंद कर लो नींद आगे क्या तो धीरे हो जाएगा इधर या उधर लुढ़के आगे पीछे यूँ हो जाए कोई यूँ हो जाए कहीं, न, कहीं हो ना कहीं होते रहेगा बिना लोटा है है है इधर उधर वैसे रहता ये ये भी है। है क्या सो तो समाग समाग रहे हैं कि समाधि जो गीता में कहा ना शिरो काय ग्रीवम सम्वा समक काय शिरो ग्रीवम स्ट्रेट हो सपोर्ट लगे सोचा रहे ट्रेन में बैठते हैं ना ऊपर बसे अरे पकड़, पकड़ भी लिया <laughs> योग निद्रा में व्यस्त होता है हम बोलो बोलते मत सोना नहीं फिर भी सो जाते, जाते कई बार करा कोई कोई बिल्कुल सोता भी नहीं है योग निद्रा बिल्कुल नहीं सोती जाएगी और वास्तव में उनको घटना सच महसूस भी हो जाता है योग निद्रा में जो हम लोग दृश्य बताते जाते हैं वो दृश्य में सच महसूस एक बार बाराबंकी में बच्चों का कोर्स बाल संस्कार शिविर में योग्रा करा रहे जो स्कूल टीचर्स आते हैं बच्चों को ला करके वो टीचर भी एक दो साथ में रहते हैं बच्चों के साथ आश्रम में तो करा रहा था एक माटर थे वो लेटा था सब लेटे हैं योग निद्रा कर रहे हैं हमने दृश्य बताते बोला आप पहाड़ चढ़ रहे हैं अपने आप को देखो मृत्यु भय को दूर करने के लिए हम लोग दिखाते हैं पहाड़ चढ़ के जा रहा है और वहाँ चढ़ते चढ़ते चढ़ते पैर फसल गया धर धर जोड़ करके आपका शेर गिर रहा है ऐसे देखो अपने शेर को देखो गिर रहा है आपका टूट तो रहा है खोपड़ी फूट रही है खून बह रहा है एकदम घबरा के उठ गया हाई ब्लड प्रेशर मैंने हार्ट अटैक नहीं हो बच गया <laughs> मैंने कहते कुछ हो गया होता तो ये जग के खड़ा हो गया क्या हो गया मैं कैसे मरिया उठिए बोल रहा है मरा नहीं हूं <laughs> हंसी भी आई और घबराटी हो रही गई कुछ हो तो नहीं है इसको एकदम के खड़ा हो गया और कहते हैं मरा नहीं तो हूं मतलब इतनी उसमें रियलिटी में चले जाते दृश्य में अब मृत्यु का भय से उठना ऐसा बड़ा कठिन काम सभी भय सब ऊपर उभर सकते हो लेकिन मृत्यु का भय से उभरना बहुत कठिन योग मित्र विजल नहीं कराते ये मृत्यु भय से निकलने का अरे हम पहले करा, दो चार बार करा तो देखा खतरा ही खतरा बना बंद कर दिया उसको नहीं हम नहीं हम कराएंगे क्या हाँ ट्रबल वाला तो तो जेल में जाना पड़ जाए महेश योगी जैसे महेश योगी ने चार हजार डॉलर लिया पर पर्सन का हवा में उड़ना सिखाऊंगा और उनके बोला प्राणायाम करो खूब करो और कई लोग मर रहे अब पैसा लेके आए थे अब किसी को पूछा है नहीं तुम्हारा तो हाटोर पैसा से मतलब था पैसा आ रहा शुरू शुरू की बात जब क्या सीकरण समय कोर्ट में केस हो गया जेल भी सुनवाई हो गई उसकी पैसा था उसने फिर दूसरे कोर्ट में गया छोड़ा लिया जब हो गया बच गया लेकिन मुसीबत है ना ऐसे नहीं करना चाहिए अब ज्यादा श्वास खींच रहा है हार्ट में दम है नहीं हार्ट ट्रबल वाला आ गया बेपास रज हो रखा है और प्राणायाम करेगा भस्त्री का तो गड़बड़ होगा वो कई मर गए चार सौ लोग का कुछ ग्रुप था जैसे तो मेरे बीस या बाईस लोग मर गए तब से उसने भी कान पकड़े नहीं कराएंगे छोड़ दिया खाना इसे तो कहानी सोचना पड़ता है उनके लिए नहीं है जैसे हम राशन करवाते बोलते हैं जब आसन करवाते हैं तो ये आसन को हम कभी ना करें जिनके बीमारियां तो आसन नहीं करना इस बोलते हैं हम तो। लोग उसी प्रकार हमें तो तो बीमारी वाले के निद्रा को मत भागो इनके जैसे मृत्यु की योग्य निद्रा है तो देहोपी तो नो भव, नो पते इसीलिए ऐसा अहंकार रहित अवस्था में समय चित होने के बाद शरीर भी लुढ़कता नहीं है तरह पूर्वी कहता है फिर तो बिल्कुल सब अपने आप को भूल गया जैसे में अपने आप को भूल जाते हैं वैसे भूल गया तो मतलब क्या है? वो नींद में आ गया ऐसे आशंकोन प्रगति नहीं है वो तो समाधि है निद्रा नहीं तो सर्व निद्रा। क्यों सर्ववृत्ति विलय अंतकर्ण स्वरूप विलय अभाव नियम निद्रा क्योंकि सकल वृत्तियों विलय होने पर भी अंतकर्ण का विलय नहीं हुआ यहाँ पर इसे निद्रा नहीं बुद्धि कारणात्मन अवस्थान सुषिपति च आचरूक बुद्धि क्या है कारणरूपेण अवस्थित नष्ट नहीं अंतकरण स्वरूपिले लिंगमाह अंतकर्ण स्वरूप विलय नहीं हुआ है इसमें क्या प्रमाण है नो पते देह इससे लुढ़कता नहीं है ये सुषिप्तिया अहंकार विलय तथा देहपात दृष्ट सुषिप्ति आदि में जब अहंकार का विलय होता है वहां देह का पाप दिखना यह तो, तो दबाव आज अभिली नहीं दिखाते और यह ऐसा नहीं होता है इसलिए यहां अहंकार लय को प्राप्त नहीं हुआ है लिएते ही सुषिप्तो तहित न लिएते ऐसे नीचे टिप्पणी में दिया अन्य स्मृति का है सुषिप्त में तो लय जरूर होता है लेकिन समाधि में लय नहीं होता है बस इतना क्या अहंकार निगृहित अहंकार को आपने दबा के रख दिया है अर्थात अहंकार को इतनी सूक्ष्म में ले गए हो लगता है अहंकार आपका है ही नहीं उस स्थिति में इतनी ब्रह्मानंद का अनुभूति होती है इसका अंतकरण है ही नहीं अंतकरण नाश हो गया अर्थ नहीं करना है हमें अंतकरण का लय भी अर्थ नहीं करना अंतकरण का नाश अर्थ नहीं करना अंतकरण की ऐसी सूक्ष्म अवस्था मानव के अस्तित्व के, के अभाव जैसी हो जाए उस अवस्था को इसका फलित क्या हुआ फलित अम्बाह न द्वैत भाषते ना, भासते ना निद्रा तस्ती भगवान अर्जुन प्रति न द्वैत का भान नहीं होता स्वप्न भी नहीं जागृत भी नहीं नापि निद्रा सुशक्ति भी नहीं अवस्था त्रय से परे उठ गया तस्त सुखम ऐसी अवस्था में जो सुख अनुभव होता है ब्रह्मानी का नाम ब्रह्मानंद ऐसे भगवान स्वयं जो है अर्जुन के प्रति इस बात को कहा है अध्याय के आठों श्लोक लाएंगे अभी चैप्टर आठ श्लोक लाएंगे श्लोक वर्सेस इन क्रम अलग ढंग से लाएंगे यहां पर बताऊंगा अभी टीका के बाद इसमिन काले द्वित नास्ति जिस समय में का भान नहीं द्वैतकोरा निद्रा भी न आग्छतिद्रा भी नहीं आरहे तस्ले उपलभ्यम तो उपलब्ध होने वाला जो सुख होता है स ब्रह्मी तर वह ब्रह्मनंद अय ब्रह्मनदी कगत यहां कैसा न जानम कदि आशंकृषवाख्या भगवान कृष्णगवचने प्रमाण है गीतायां ष्ठाध्याए भी शेषा गीता का छठे अध्याय बीसवें श्लोक से लेकर अट्ठाईसवें श्लोक तक लेंगे इन क्रम उल्टा करेंगे थोड़ा यहां क्रम ऐसा है 25 पहले लेंगे 25, 26, 27, फिर 20, 21, 22, 23 और 28, 24 को छोड़ देंगे यह क्रम ले रहे हैं 25, 26, 27 20, 21, 22, 23 और प्रसिद्ध है 28. 28. 24 टेकिंग। क्रम क्यों बदल दिया? प्रश्न उठेगा। ये ब्रह्मांड वर्णन कर रहे हैं, जिस क्रम से उन्होंने वर्णन किया वही क्रम से आप ही दिखा लेते हैं आप जो क्रम को बिगाड़ रहे हो उल्टे क्रम क्यों चल रहे हो तब कहते हैं कि भाई ऐसा है वहां जो क्रम था और यहाँ के क्रम अंतर क्या है गीता में पहले साध्य का वर्णन साध्य का वर्णन पहले बारहवें साधन को लिया मैंने बीस इक्कीस बाईस तेईस में साध्य का वर्णन किया और पच्चीस में सत्ताईस में साधन का वर्णन किया और हम क्या कर रहे हैं पहले साधन को लेना चाह रहे हैं बाद में साध्य को इसमें क्रम को बदलना पड़ा उन्होंने ऐसे क्यों की कि पहले साथी कदम के प्रलोभन दिया लोचना पहले साध्य कथन की जाती है बाद में साधन का वर्णन किया जाता है और यहां पर हम पहले से ब्रह्मांड का चर्चा करते हुए बड़ा प्रलोभन दे चुका हूं क्या चीज़ें क्या नहीं है इसे उस क्रम को यहां फॉलो करने की हमें जरूरत नहीं है बल्कि सीधे स्थिति कैसे प्राप्त होती है वो बता करके उस स्थिति का वर्णन अंत में भगवान ने क्या कहा उसको उपसंहार के द्वारा अट्ठाईस श्लोक के द्वारा ब्रह्मांत सिद्ध कर देंगे ये अंतर है साधन पहले साध्य बाद में और पहले साधन भाग में ये क्रम तत्र उतवान प्रश्न भगवान कितने श्लोकों के द्वारा इस समाधि का वर्णन किया है श्लोकान पठ दी अर्थ क्रमानुसारे उन्हीं श्लोकों में पाठ कर रहे हैं कि किस क्रम से प्रयोजन क्रम प्रय अर्थक्रमार्थ से प्रयोजन लेना प्रयोजन के क्रम से वर्णन कर रहे हैं प्रयोजन क्या हमारा पहले साधन करना है बाद में उसके द्वारा प्राप्त होने वाले साध्य का वर्णन करना है साधन साध्य भाव से हम कथन करते आ रहे हैं इसे उसी प्रक्रिया से साधन साध्य भाव से ही करने के लिए श्लोकें क्रम में व्यस करके प्रयोग कर दिया पहला पच्चीसवा श्लोक है शनि शनि परमित बुद्धियाृतया आप मनवा न किंचनि शनि एक पर बुद्धिया धैर्य से युक्त होकर के धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे, धीरे बुद्धि को आपको कंट्रोल करना है एक साथ नहीं होएगा। एक चर्चा हो रही साक्षी बैठोगे तो पहले तो बहुत उल्टा पलटा या बहुत मुश्किल एक दो सेकंड मुश्किल से पकड़ने में आगे खाली पीरियड शुरू शुरू में एक दो सेकंड मिलना मुश्किल हो जाता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है पंद्रह सेकेंड दस सेकेंड पंद्रह बीस पचास एक मिनट दो मिनट ऐसे पड़ेगा धीरे धीरे धैर्य बहुत जरूरी है क्योंकि पता नहीं आपके अंदर कितनी कूड़ा है कितनी वासना है और निर्वर होता है दो वृत्तियों की खाली प्रदेश को देखने की क्षमता आपके बढ़ेगा इसके आधार क्या है आपके अंदर विद्यमान वैराग्य मुख्य है वैराग्य और दूसरे नंबर में अभ्यास धैर्य करना चाहिए धैर्य किस लिए बोल रहे अभ्यास बहुत लंबी है यहां लेकिन कितनी लंबी इस पर निर्भर होता है आपके वैराग्य पर यदि आपके संसार के वस्तुओं के प्रति वैराग्य ढीली है तो वह आसनाएं नाच ज्यादा नाचेंगी वैराग्य पक्का है तो वासनाएं जल्दी मिट जाएंगी क्योंकि जितनी तीव्र वैराग्य होगा उसके अंदर तो आप उनके दृश्यों के साथ तादात नहीं होंगे वैराग्य भाव में क्या होगा वो दृश्य में अच्छा लगेगा आपको वासना की संतुष्टि होगी आप सब अच्छा लगता है तो उसके साथ साथ बह जाओगे हम क्यों हो जाते हैं कि वो दृश्य हमारा वांछनीय वस्तु है हमारे वैराग्य नहीं है उसमें अभिष्ट पदार्थ का दृश्य में तादात आसान हो जाता है आदमी इसलिए यदि हमारे कोई अभिष्ट पदार्थ ही ना में तो आपके लिए दृश्य का साक्षी बनना आसान हो जाता है जब दृश्य साक्ष्य आसान हो गया और दृश्य वस्तुओं के, के तादात नहीं होते हो जाते हो अपने आप दृश्य का आना भी बंद हो जाएगा तो बीच का जो गैप है प्रार वजह से कभी कभी आएगा तो वो गैप बढ़ेगा वो जितना ज्यादा बीच का क्षेत्र होगा उतनी ज्यादा आपका समाज स्थिति बनती है लेकिन ऐसे होना सबके लिए आसान नहीं है ना इसलिए भगवान क्या करें शनि शनीर, शनीर परमे एकदम मन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है एकदम कुत्ती को दबाने की कोशिश नहीं करना है कई लोग क्या करते करंट ले देते दे। बैठे <laughs> कोई थोड़ा गांजा मार्ग बैठे हुए हैं ऐसे नहीं होता लेकिन ये भी सहयोगी है। हैं मंत्र मणि औषधि योग सूत्रकार करते हैं उपयोगी है औषधि के अंदर गांजा भी है भांग भी है हाँ, गलत नहीं है लेकिन निर्भर है आप कितनी मात्रा में ले रहे हैं आप इतनी मात्रा में लीजिए कि आपका अंत कर लय नहीं आप इतना ज्यादा नशा ले लें और सो गए लुढ़क गए फायदा नहीं होगा सोने में लोग उसमें क्या फर्क पड़ा नशा उतनी लीजिए जिससे कि आपकी इंद्रिया विषयों से अलग हो जाए नशे में क्या होता है आजकल हर लड़का ड्रग्स में क्यों जा रहा है क्योंकि एक तरह से उसका आनंद है विषयों का कोई सम्बन्ध नहीं कोई टेंशन नहीं कोई दुख नहीं पास हुआ फैल कोई मतलब नहीं मस्त वह ऐसी आदत पड़ जाती है और ड्रग से मर जाता बच्चा आज बहुत सारे नौजवान ये ड्रग से मर रहे हैं अपने आप इंजेक्शन ले लेते हैं जड़ समाधि यहाँ चेतन समाधि की बात हो रही है जड़ समाधि इस शनि से नहीं करो हड़बड़ मत करो जल्दबाजी नहीं है उसके चक्कर में आपको दारू पी लिया गुजोर कर लिया गुजोर नशेबाजी से करने को मत करना शनि शरीर पर हमें बुद्धिया धृतिक गृहित आत्मसंस्था मन मन को आत्मा सम्य कर देना न भी चिंत और वा कुछ भी चिंतन नहीं करना है मैंने किसी प्रकार के विषय का चिंतन नहीं होनी चाहिए युक्त या, या बुद्धिया धैर्य युक्तया बुद्धिया धैर्य का ही अभाव आदमी का सबसे बड़ा भाव तो धैर्य का है आदमी जल्दी जल्दी चाहता हर बात जल्दी हर बात जल्दी शॉर्टकट ढूंढता हर चीज के शॉर्टकट क्या शॉर्टकट वेदांति होने के लिए भी शॉर्टकट ढूंढो पड़े है कि नहीं वेदांत आचार्य बनने के लिए शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा हर चीज का शॉर्टकट नहीं चलता है ज्ञान में काम नहीं चलने वाला साधना में ज्ञान प्राप्ति में शॉर्टकट काम चलता नहीं है, हटबड़ करने से नहीं होगा जल्दीबाजी से नहीं होता क्योंकि जल्दबाजी से पढ़ाना पंक्ति को लगाना जल्दबाज से का मतलब पंक्ति पंक्ति पढ़ ले लगा दिया तो उस लगाने में वो पढ़ाना नहीं होता है वास्तविक ज्ञान को उदय नहीं होता शब्दार्थ बोध महत्व में पढ़ने का जो आनंद होना है पढ़ते पढ़ते ब्रह्मांड अनुभूति की ओर जाना है उसके उसकी गहराई में जाना पड़ेगा उसके भाव तक पहुंचना पड़ेगा शब्दार्थ से चलता नहीं है कई बार हम लोग कई चर्चा करते हैं तो दो चार पंक्ति ही नहीं हो पाती है तो आप लोग को लगता है हो गया ऐसे तो बस साल लगेगा क्यों हाथ जा रहे वो नहीं समझ पाते क्यों इतने गहराए पे चले जा रहे हैं क्यों आज तक आपको तो ठोक थाल पीट कर जो समझा रहे हैं वो नहीं आप समझ में आती है जल्दबाजी हो जाता है धैर्य रखो सब संपन्न हो जाता है धैर्य या धीर्युक्त बुद्धिया और सारी श्रुति कक्षित धीरा सब हमेशा प्रयोग होता है धीरे बहुत प्रयोग है क्या आज, आज आदमी को सबर नहीं इसका हिंदी में सबर नहीं धैर्य का भाव जल है जल्दी लखपति करोड़पति अरब पति बनना चाहता है खड़पड़ खड़पट अरे जान जितना ठग सकता है जितना लुट सकता है हर चीज में हड़पड़ बच्चा पैदा कर रहे हैं भी आ, उसे भी हो रहा है पति पति में लड़ाई इसी बार जो होती कई बार है अभी अभी बच्चा पैदा हुआ अभी खड़ा भी नहीं हो रहा तुमने दूसरा कर दिया काम कर खराब कर देते हो दो साल करके आप छोड़ो बच्चा चापने लगने दो तो हर चीज में हड़बड़ हो गया डॉक्टर डॉक्टर कुट्टी लेडीज ऐसे जब ना, वो क्या ऐसी पति को बहुत डांड देते पुरुष को क्या समझ रहे मशीन समझ रहे बच्चा पैदा कर देगा <laughs> ऐसा बोलते तो थे मतलब हर चीज में जल्दबाजी उचित नहीं धैर्य या बुद्धिया साधन भूतया बुद्धि क्या है साधन है उसमें हड़बड़ा हो तो साधनी टूट जाएगा गड़बड़ा जाएगा शनीर न सहसा उपर में न कुरिया, मन को सहसा झट के उपरा करने कोशिश नहीं करना और बिगड़ जाता है कि पर्यतम और कैसे कितनी तक उपरा करना चाहिए कहां तक कर ले जाना चाहिए इत्यता मन आत्मसंस्तम तो आत्मनी संस्था समय आत्मा में सम्य प्रकार हो जाए मन आत्मा का ही चिंतन लग जाए वो तब तक आपको धीरे धीरे करना है तो अन्य किंचित ये सब कुछ आत्मा ही है उससे अन्य कुछ भी नहीं है इतम रूपायस्य इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, जिसका ऐसे मन को ले जाना तब आत्मसंस्तम ऐसे मन ऐसा अंत कर्ण का नाम आत्मसंस्थ मन है तथा आवेदन करवा ऐसे उस मन को करके किंच न चिंतित उस आत्मा से भिन्न अन्य किसी की भी वासराज से प्राप्त हो जाए दृश्य तो भी उसका चिंतन न करें ये योग परमो अवधि यही योग का सर्वोत्कृष्ट अवधि है जिसको योग चित्तवृत्ति निरोधक कहा गया है एक संपादन प्रवृत्तो योगी प्रथम किम कुरियात और ऐसे योग को संपादन करने चला हुआ योगी सबसे पहले से करना क्या चाहिए तो भगवान छब्बीस वास रहे हैं ये तो ये तो निश्चर मनस्ंचलम अस्थिर ततस्त तो नियम आत्मन्य अवसन्न चंचल स्वभाव मन का स्वभाव क्या है चंचल में मना कृष्ण प्रमाथी बलव दृढ़ बोल रखा है इसे जिस जिससे अलग होता है जिस, जिस से भी ये तो यथा जिस जिस विषयों से शब्दों से अलग हो जाता है तो तब तक का क्या करना उन शब्दों से सकाशात नियमन करके उनके शब्द आदि दोष दृष्टिया ये रास्ता है विषयों में मिथ्या दोष दृष्टि करनी पड़ती है तभी उसमें मन जाएगा नहीं क्योंकि जो मिथ्या उसमें लाप्त होने वाला है इसको पता है मन को न मिथ्या वस्तु से मेरा पेट भरने वाला नहीं है स्वरूप मिथ्या वस्तुओं का लाभ नहीं हुआ जागृत गाली मिथ्या का लाभ नहीं हुआ है इसलिए जागृत जो मिथ्या रजत शक्ति में की भ्रांति हुई उस मिथ्या रजत को मन तो भागने से नहीं हुआ तो उस जो समझ गया है मन मिथ्या वस्तु से मेरा कोई लाभ नहीं है मिथ्या वस्तु सुनते ही वो मन से हट जाता है मिथ्या आती मन घबरा जाना चाहिए छोड़ो नहीं जानते हैं ऐसे मन को ट्रेंड कर देना जैसे खीर का दिया था की कथा कहानी कोई बताते हैं परंपरा से श्रुत है वो भी। एक बहुत पहले जब यहाँ गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं सहारनपुर से मीटर लाना पड़ता था उस समय की बात तो महात्मा को बार बार जब भी साधन बजने बैठे खीर याद आता था तो मन कि जब कर रहा है तो खीर खीर खीर खीर, खीर। भगवान का नाम छोड़ दिया खीर खीर खीर जब रहा अब कुछ भी करेगा तो खीर याद आए तो समस्या हुई उसने क्या करा फिर किसी माध्यम से अपने भक्तों को खबर दिया भाई हमारे लिए दूध का पाउडर दूध पैकेट और जो है चावल इतना उसमें चीनी जो भी चाहिए खीर के लिए सारा माल मिटर मंगाया और भक्तों ने सोचा माल मिटर भेजना क्यों चलो हम भी चले जाते हैं महात्मा जी यार बड़ा भंडारा करने जा रहे हैं तो चलो हम भी चाहते हैं भक्त महात्माओं के परसेंगे वरसेंगे माल करेंगे तो भक्त लोग भी आ गए साथ में और बड़ा और कहते हैं महात्मा केवल खीर बनाना और कुछ नहीं अरे कैसा भंडारा न पूरी ना सब्जी अरे नहीं तुम लोग नहीं जानते हो बस तुम लोग केवल खीर बनाओ बड़ा भोगे सौ महात्मा का खीर फन महात्मा चलाया खीर बना दिया उसके बाद भक्तों को कहा चलो जा। जा। तुम लोग प्रसाद लो और जाओ चले जाओ तुम लोग महात्मा तो आए नहीं, नहीं नहीं पर कुछ नहीं जाओ तुम लोग वो तो महात्मा आएंगे नहीं आएंगे किसको क्या करना मैं जान तुम जाओ फगा देखो भिगा करके कुटिया ने बड़ा बर्तन लिया मन तो बहुत दिनों से खीर की तब खीर खा ये सारा तुम वो के खीर तुमको खाना पड़ेगा उसी उल्टी कर दिया उसी पर एक हफ्ता इतना परेशान कर गया मन को खीर चलो कुछ अब वही उल्टी पा रहा है उसी दुर्गंध आ रहा है सब और उसको खाओ तो खीर खाना ये खीर तो है खा आ, मन पाए सा बेहोश हो गया और फिर वो देख देख घबरा गया मन अभी खाना पड़ेगा नहीं वो तो बेहोश हो गया जब जगे फिर उसके बाद धीरे से गया बर्तन धो जा करके बैठे और जान बुझे बोलते खीर खाओगे <laughs> <laughs> नहीं नहीं कर भगवान का नाम लो भगवान का नाम लो खीर नहीं भगवान भगवान हाँ भगवान का नाम भगवान का नाम अब हुआ नहीं हुआ घटना बात अलग है लेकिन जो है एक बड़ा दृष्टान है कि मन को मारने के अनेक तरीका है याद उसे इतना उसको डुबो दो किस विषय से वो विरक्त हो जाए इसे धीरे धीरे क्या करना है ये तो ये तो निश्चल जि, जिस जिस विषय से मन हट जाता है चंचल अचल है अस्थिर मन है जरूरी भागते फिरते रहेगा लेकिन जब जब जि, जिस जिससे अलग होता है तब तब आप के लिए गुजने कोशिश करो चंचलम स्वभाव दोषात स्वभाव भी दोष के वजह से है या मन चंचल होता है अतर इसलिए बैठ नहीं सकता एकत्र एवं एक विदम तो। मनो यदा यदा मन यथो यथो ऐसा जो मन जब, जब जब जिस जिस से यदा यथात तो मने जब जब, जब यदा मैं जिस जिस क्या जिस जिस मने यद शब्दादे निमित्ता जिन जिन शब्द आदि विषय रूपी निमित्तों से जब जब अलग होता है मन तब तब मौका आपको है जब शब्द में लगा हुआ है तो तब आप कुछ नहीं कर चिपक गया हुआ तो लगा हुआ है और जब मन अपने आप छोड़ गया है तो छोड़ गया था ये चंचल जगह तो बैठेगा नहीं जब जब एक से छोड़ दूसरे न, की ओर जाने लगेगा ना उसे पहले से पकड़ एक से अलग हुआ दूसरे की ओर जाने से पहले से पकड़ना निमित्ता निश्चर थी वहां से हट गया निकल गया तथा तथा तस्मा तस्त शब्दादेश नियम्य उन शब्दादि विषयों से इस मन को क्या करना नियमन करना नियंत्रण करना ऐसा शब्द कैसे करोगे दो बार उसके जाने लगेगा तो शब्दादि नाम मिथ्यात्ष दर्शन मिथ्यात्वादि दोष दर्शन के द्वारा आभासी कृत्य या आभास मात्र नहीं है इसे छोड़ो ऐसा खोल कर वास्तविक शब्द ओम की ओर ले जाओ वैराग्य भावना पूर्वक निरुद्धन मना आत्म समझ वैराग्य की भावना से निरुद्ध करके उस मन को आत्मा में वशीभूत कर देना पड़ेगा इन वैराग्य के बिना मन आत्मा की ओर जा नहीं सकता वैराग्य है बांध वैराग्य रूप में बांध बांधना पड़ता है और अभ्यास रूप में नहर खोदना पड़ता है क्योंकि इसको स्वाभाविक प्रभाव को रोके बिना शांतर में जल को ले जा सकते हो जब भी स्वाभाविक प्रवाह है इसको रोकना पड़ेगा ना यहाँ तभी तो, तो आप उसको उधर ले जाओगे बना कैनाल बनाते रहो डैम नहीं बनाओगे तो पानी कैसे जाएगा कैनाल में उसी प्रकार सेवा मन का चिकट की ओर जाना उसके वैरागिर बांध दो बांध दो वहां मत जाएगा वृत्ति फिर कहा जाएगा वृत्ति उसके लिए केनाल खो दो ले जाओ मैंने इसमें मन का अभ्यास कर दो आत्मा इसलिए कहते हैं यहाँ पर वैराग्य भावना पूर्वक निरुद्ध एतन मना आत्मनिवशम नए आत्मवश्यकता आप आपा दे करा देना चाहिए एवं योगम में अभ्यास तो अभ्यास बलाद आत्मनि एव मन ऐसा योग का अभ्यास के बल से आप इस मन को आत्मा में स्थिर कर सकते एक बार इसके अकल में आ जाए ना आपका की प्राप्ति में जो शांति है वह शांति अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने नहीं मिलता है जैसे आत्मा के सुख से जो सुख है वह सुख अन्य विषयों के सुख से नहीं होता है एक बार ये मन को पकड़ में आ जाए फिर आत्मा को छोड़ेगा ही नहीं वो हो क्योंकि को क्यों पकड़ रहा है उसे सुख महसूस होता है और उसको लगता है कि सुख से वो सुख अच्छा है अब जितनी इसको अनुभूति हो जाए नहीं नई नई विशेष अपेक्षा से सर्वोत्कृष्ट सुख तो है, तो फिर हो आपको छोड़ेगा ही इसलिए कहते हैं ना शाम नशांत मना मना कि मन प्रशांत हो जाए उसे क्या लाभ होगा तब गाते हैं प्रशांत मनसम हे योगिनम योग सुखम उत्तम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकलमशम